अच्छा के चिदा हो ज्ञान सहबूरे वर्थ भोग्यता सुखादी बनती में बौद्धों की बात उठी थी ना जब ज्ञान से भिन्न अर्थ ही नहीं है अर्थ है नहीं ज्ञान ही तत्व रूप में बाषित रहा है उसे खंडन कर दिए दूसरा कहता है कि ज्ञान के साथ साथ पैदा हो जाता है अर्थ ज्ञान से भिन्न नहीं है और है ही नहीं शून्यवाई तो है ही नहीं ज्ञान है ना न क्षण विज्ञान है न तो वस्तु है क्षण विज्ञान वाली कहता है क्षण विज्ञान है वस्तु नहीं है और आगे बढ़ता तो विज्ञान भी है वस्तु भी है लेकिन विज्ञान के साथ साथ वस्तु पैदा भी होता है पहले से विद्यमान नहीं रहता वस्तु पुरुष नहीं है जैसे आप लोग हम लोग सभी यहाँ माया से जगत उत्पन्न हो रख है, सृष्टि दृष्टिवाद में सृष्टि विद्यमान है उस विद्यमान सृष्टि के साथ आपके इंद्रियों का संबंध होने से ज्ञान पैदा होता है ये नहीं कि आपको ज्ञान हो रहा है इसलिए घट पैदा हो गया आपके लिए ज्ञान के साथ घट उत्पन्न नहीं हुआ घट पहले से है और उसके संबंधा देवा ज्ञान उत्पन्न होता है यह सिद्धांत पक्ष इन पूर्व पर वो आ रहा है जो क्या आता है कि ज्ञान के साथ साथ अर्थ भी पैदा होता है अतएव हमें उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है जिस वस्तु का हमें ज्ञान होता है वह वस्तु ज्ञान के साथ पैदा होने से उसका ज्ञान हो रहा है नहीं तो नहीं हो पाता और ज्ञान के साथ जो वस्तु पैदा नहीं हुआ है उस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता है ये पूर्व बक्षा अपना बात ज्ञान सहबु एवर क्यों भोग्यु सुखादिस्थान देता है मानस भाव मात्र होने वाले सुख दुखा जो है वो जैसा है मानस भाव मात्र है मानस होने के नाते सुख का पहले से सुख विद्यमान नहीं क्या नहीं मन में जब पैदा होता है तभी तो सुख का ज्ञान होता है मन में सदा रहता नहीं है मन सदा है मन में सदा सुख भी नहीं सदा दुख भी नहीं उदासीनता भी नहीं है वो लहर चलते रहता है जो आ जाता है उसका ज्ञान हुआ अरे हम यही निर्णय ले रहे हैं पूर्व पक्ष कहता है मन में जब सुख ज्ञान हुआ है इसका मतलब है उस ज्ञान के साथ तो उसमें सुख था। अगर ज्ञान के साथ साथ सुख मन में पैदा हुआ है इसलिए मन में उस समय सुख का ही ज्ञान होता है और अन्य ज्ञान नहीं ये उस पूर्व पक्ष का सिद्धांत है और इसे क्या आदर से है? शब्द आदि जितने भोग्य संसार है वह भी ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है अर्था शब्द आदि विषया ज्ञान सह भू भविर् कथम भोग्यवाद सुखादिवती अनुमान किया उसने उस अनुमान के जवाब कहेंगे ता साधारण बाध मना पूर्वोत्तरेश क्षण वस्तु रूप में इस प्रकार द्वारा इस प्रकार से इस अनुमति के द्वारा साधारणतम साधारणतम माना और इसकी साधारण रूपता को बाध करता हुआ केवल वर्तमान काल में साधारण रूप मात्र ग्रहण कर रहे सुख अनुभूति जब हो रहा है तो सुख क्या इस समय अपने साधारण रूप में प्रकट हो रखा है स्थल रूप में आ चुका है उसका अनुभव हो रहा है और हम लोग मानते हैं जो अभी अनुभव हो रहा है उसका सूक्ष्म कुछ था जब पुण्य रूप में था जैसे रूप में था सूक्ष्म और, और पूर्व पक्षी जो और मान के उसके आधार पर किसी भी का वो साधारण रूप नहीं मानता है इसे साधारण रूपत्म बाध माना पूर्वोत्तर क्षणेश वस्तु रूप में वनबे भूत में और न भविष्य में कोई वस्तु नाम की चीज ही उनके मत में नहीं सिद्ध हो सकता जिस वर्तमान काल में हो रहा है उसी वर्तमान काल में, में ही वो वस्तु उत्पन्न हो रखा है तो असाधारण का विषय बन रहा है उसी को वस्तु मानता है उसके भविष्यकालीन जो वस्तु का स्वरूप हम लोगों ने सिद्ध किया मानते हैं वस्तु में निषेधित करता उसका निषेध कर देते हैं लोग अपलाप कर दे रहे हैं उनका मत के सूत्र से खंडन करने के लिए आरम्भ करते हैं ना चित्त तंत्र व तो तत्प्रमाणा कि ज्ञान जब पैदा हो रहा है एक के चित्त में भी हो, हो रहा है ना आपके चित्त में अलग ज्ञान इनके चित्र में अलग ज्ञान उनके चित्त में अलग ज्ञान हो रहा है सबका अलग अलग ज्ञान हो रहा है और जैसे ये पुस्तक सभी आपको आप, आप लोग इस पुस्तक को देख रहे हैं आप सभी के चित्र में ज्ञान के साथ साथ ये पुस्तक पैदा हुआ है ज्ञान के साथ ही आपके चित्त में उत्पन्न ज्ञान के साथ ये पुस्तक भी आपके लिए उत्पन्न हो गया है यहां तो बात बन रही है एंड ऐसा किसी को यहां बैठे बैठे भ्रांति हो जाए चित्त में भ्रांति ज्ञान पैदा हो गया एक का चित्त में भ्रांतिक ज्ञान पैदा होने से उस ज्ञान का विषय जो था क्या वह विषय आपके लिए भी वैसा रहेगा ये चार आदमी जा रहे हो सामने एक आदमी चल रहा है उस आदमी को देख करके इन चारों में से एक ने कहा ये देवदत्त है बाकी तीन ने कहा ये नहीं है और चारो तेईस दौड़ग्र पार करके उसके सामने खड़े होकर देखा लेकिन जिस एक ने देखा था कहा था देवदत्त करके उसका बात गलत साबित हुआ अब बताइए उस व्यक्ति की बोध चित्त का ज्ञान का सहबूत जो देवदत्त है वो प्रामाणिक है क्या अप्रामाणिक है अप्रामाणिक था और बात क्यों वो प्रामाणिक है वो नहीं था उन्होंने कहा उनका ज्ञान के विषय वहां प्रामाणिक हो गया वस्तु वही था कि नहीं था यदि ज्ञान के साथ अर्थ उत्पन्न होने वाला है तो देवलत्ता भाव और देवदत्त दोनों पर विरुद्ध वस्तु एक में कैसे हो सकता है वहां और अलग अलग चित्र के लिए अलग अलग हुआ इसलिए कहते हैं यहाँ एक चित्त के अधीन या एक चित्त की कल्पना अर्थ नहीं है न चाहिए तंत्र वस्तु क्यों? तद अप्रमाण कम यदा यदि मान लो किसी एक चित्रधीन कोई वस्तु अनुभव हुआ वह अप्रामाणिक होता तो तदा किम उस, उस वस्तु के बारे में दूसरों के लिए क्या होगा और उनके लिए भी अप्रमाणिक हो गया सभी के लिए अप्रमाणिक नहीं है ना एक ने उस वस्तु को जरा भ्रांति कर लिया इतने मात्र से यह नहीं हुआ कि सभी का लिए वह वस्तु भ्रांतिपूर्ण हो जाएगा क्योंकि एक चित्त अधीन यदि वस्तु होता हमने जैसे कल्पना किया जैसे एक मायावी होता है मजिशियन उस एक चित्त के ज्ञानाधीन वो उसने आंख बांधे सारे को संकल्प से या तंत्र मंत्र सिद्धि सिद्धि से जो भी उसने कर दिया उस हॉल के अंदर जितना भी बैठे होंगे वो जैसा जैसा उसके चित्त के ज्ञान अनुकूल विषय होता है वैसे सबको दिखाई दे रे देखो एक चिड़िया ऐसा करता है हाथ वो हाथ में कुछ चिड़िया जाता है वो कुछ है नहीं हाथ में आपको दिखाई देता दिखा है एक उसने कहा और तो उसके शब्द ज्ञान जैसे होता है आपको उस ज्ञान के साथ आर्थ भी वैसे दिखाई देता है लेकिन एक व्यक्ति सो हॉल के वरांडे से खड़े होकर दिख रहा है तो उस पर असर नहीं करेगा उसका उसको दिख रहा है खाली हत घुमा रहा ही हूँ चिड़िया उड़िया कुछ नहीं एक बार एक कहानी घटना हुई गांव में एक आदमी गाय लेके चलता था बैल था कुछ था और कहता था देखिए हमारे पास ऐसी तरकीब तर, तर, है ऐसी सिद्धि है मैं इसके मुंह में प्रवेश करके गुदा से बाहर आता हूँ गुदा में प्रवेश करके मुंह से बाहर आता हूँ और फिर तो बाजा हल्ला मचता रहा लोग बहुत इकट्ठे हो गए चारों तरफ और देख रहे हैं गांव के पूरी लोग और वाके में वो जा रहा है मुँह में गुदा से बाहर आया गुदा से अंदर घुसा फिर मुँह से बाहर आ रहा है अरे उन्होंने बड़े ताजुब करते रहे तालियां बजाते रहे वह कमाल कर दिया इतने में एक जो गाँव में आप जानते जंगलों में जाके आते लकड़ी पकड़ी लेकर के आते तो एक गठरी बांधे हुए सर पे खड़ा आ गए खड़ा वो देखकर कहता है क्या हो गया तुम लोगों क्यों तालियां बजा रहे हो क्या तमाशा हो रहा है वहाँ मोर कहेंगे सब जब भी मतलब तालियां बजा रहे हैं हे देखो मुंह में घुस गया उधर से निकल रहा है उधर घुस गया मुंह में निकल रहा है अरे पागल कहेंगे वो पीछे का पैर के नीचे घुस रहा है आगे के पैर से बाहर आ रहा है वो आगे पैर से के पीछे के पैर से बाहर आ रहा है तुमको ऐसे दिखाई दे रहा उल्टा उल्टा अरे तुम पागल है इधर सब बेवकूफ है क्या इधर देख रहे हैं हम सब ऐसे गुमसा पट्टी में क्या हो गया एक से वो गट्री दूसरे पे चला गया ऐसे कई होते रहा तो हल्ला गुल्ला उसने कहा ऐसा विचित्र जड़ी था वो तो सारा उसका मंड वसाजन था वो फेल हो गया वो जड़ी जिससे संबंध हो जाए उसको सच्चाई दिखा दे ही तो दूसरा काम हो रहा है यहाँ पर जो पैर से घुस के निकल रहा है और क्या रहा मैं मुंह से गुजरा वो जड़ी जिस के पास संबंध है सब ध्यान के लिए क्या हो गया अरे एक मिनट तो मुझे कुछ और दिख रहा था अब जड़ी हट गई खोपड़ी के ऊपर से वो दूसरा दिखने लग गया फिर लोग समझे कुछ रहस्य इसमें है कुछ पढ़े लिखे लड़के थे गाँव गए उन्होंने देखा कुछ है इसमें उन्होंने कहा भाई गटरी लाओ बात नहीं अरे सच्चाई दिख रही यहाँ तो अंदर जाए ही रहा जो पैरों के घूम रहा है दूसरे ने लिया सबने पकड़ लिया सच बता कहते वो सो मेरा डंडा डंडे का कमाल है डंडे का कमाल कैसे मंडू को सांजन में लगा रखा सिद्ध किया हुआ और उसको घुमा देता हूँ पहले आप लोगों के सामने और मैं जो कहूंगा वही आपको दिखता है लगता है इस गटरी में कोई ऐसा जड़ी है जो इस शक्ति को खत्म कर दिया सब खेल कर रहस्य खुल गया अब इतने सैकड़ों वहां पर देख रहे सब राम यही देख रहे मुंह में प्रवेश किया बाहर निकल रहा है एक व्यक्ति ऐसा देखा जिस जड़ी की महिमा से तो कुछ और ही दिखाई दी और उस ज्ञान के साथ उसको तो जो अर्थ दिखाई दिया और अन्यों को अपने ज्ञान के साथ जो विषय वस्तु दिखाई दिया दोनों आकाश पाताल का फर्क है वहां सैकड़ों जो देख रहे हैं वो सब अप्रामाणिक साबित हुआ बस एक गटरी वाले को क्या ज्ञान प्रामाणिक हुआ क्यों ऐसे इसीलिए क्यूँकी वस्तु आपके चित्त की कल्पना का अधीन नहीं चैक चित्त तंत्र वस्तु तदा प्रमाण कम चेत तथा किम सियात एक चित्त तंत्र छेद वस्तु सियात तथा चित्ते व्यग्रह चित्ते निरुद्धेवा स्वमे तेन अपरामृत अन्स्य अवशीभूतम अप्रमाणक अग्रीत स्वभावित सी वस्तु एक चिंतित तंत्रेद वस्तु सियात कदाचित व्यग्रे मान चित्त व्यग्र हो गया मैंने अन्य में किसी में आरूढ़ हो गया अन्य मनस्क हो गए हैं तब इसके समान अथवा आपका चित्त निरुद्ध हो गया है बेहोश हो गए हैं या सो गए हैं या समाधि नहीं पहुंच गया कोई योगी आदि किसको भी ले सकते हैं निरुद्ध अवस्था स्वरूपम में वेन अपरा चित्त के द्वारा वस्तु का स्वरूप अपराष्ट हो करके जब रहेगा तब अन्य का विषय रहेगा कि नहीं रहेगा एक का चित्त या तो निरुद्ध हो गया या व्यग्र हो गया तब क्या उस व्यक्ति का जो विषय था वो दूसरे चित्तों के लिए विषय बनता है कि नहीं बनता है नहीं बनना चाहिए यदि एक चित्ता अधीन है जो कल्पना उसके अधीन है तो दूसरों को विषय वो नहीं होना चाहिए वे कर तदा अन्यस्य सुन अन्य पुरुष के प्रति आविषय कि उस चित्त के साथ असंबद्ध अकल्पित जो वस्तु होता है वह अन्य चित्तों का विषय नहीं होना चाहिए यदि होता है तो अग्रहित स्वभावकंच वह अन्य का अविषयभूत होगा विषयभूत होगा तो वे अप्रामाणिक होगा अथवा अग्रहित स्वभाव वाला होना चित्त जानी किंतु अन्य के साथ ऐसा होगा तब बताओ उस समय उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा तदा किन तद वस्तु न स्वरूप न किमी कुछ नहीं रह जाएगा फिर वहां न किमपि किमपी त्यर्थ कि संबद्ध मानं पुनश्चित न कुछ उत्पन्न देता और व्यक्ति जो व्यग्र या निरुद्ध था उस व्यक्ति ने दोबारा अपने चित्त के साथ उस, जो या उस चित के साथ उस का उस का उसके साथ संबंधित कर देता है तो उत्पन्न कैसे होगा कैसे उत्पन्न होगा कहा कैसे, हो हो तो कैसे उत्पन्न होगा ये पूछ रहे नहीं होगा पुनः चित्ती मानंच चित्त के द्वारा अव्यग्र जो था या निरुद्ध जो था दोबारा अपने इंद्रियों के साथ संबंध कर लिया इतने मात्र से कहा से घटपट वगैरह हो सकेंगे तो नहीं हो पाएंगे ये भागा और सबसे बड़ी समस्या है अब जैसे हम देख रहे हैं इस पुस्तक को कहा देख रहा हूँ जो खुला हमारे सामने इतनी दिख रही है पीछे जो है कुछ दिख रहा है मेरे को आपको उधर का दिख रहा है इधर का पढ़ लो आप पढ़ लोगे आप उधर से देख रहे हैं पढ़िए हमारे पुस्तक में कहा क्या है आपको उधर से दिखाई दे रहा है इधर का नहीं दिखता है हमेशा इंद्रियों का संबंध एक देश वचन नहीं होता वचन संबंध कभी हो ही नहीं सकता उस स्थिति में क्या उस वस्तु को उस का ज्ञान नहीं होना चाहिए अरे पीठ हमको आपका दिखाई नहीं दे रहा है पेट क्या दिख रहा है आप पेट पर जीवित है पीठ पर जीवित अब पीठ के बिना पेट रहेगा क्या पीठ के बिना पेट रहेगा नहीं, नहीं।, नहीं रहेगा अब पीठ मुझे नहीं दिखाई दिया अगर तो आप ही का ज्ञान मेरे को नहीं होना चाहिए तो पीठ के बिना जब पेट ही नहीं रह गया रह नहीं सकता है केवल जिसको पेट दिख रहा पीठ नहीं दिखाई दे रहा है उसको तो आदमी का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए ध्यान विचित्र बात है ये वही घड़ा है मान लो घड़े का पिछला आधा ऐसा नहीं दिख रहा है आपको चल आगे जो दिख रहा है उसके आधार पर ये घड़ा है कैसे कह दूंगा मैं ये फूटा घड़ा है आधा घड़ा है कैसा पता चलेगा जैसे आप लोग देखे ना मकोटा मकोटा नहीं बनाते हनुमान जी बंदर सुंदर क्या क्या बनाते हैं है? उसको दीवार पर टांगा रहता है आप आधा देख आप बोलते ये सिंह नहीं है बोलते कि नहीं बोलते सिंह बोल दो कि आधा जो दिख रहा है जब भी आपको कोई चीज आधा दिखाई दे सामना हिस्सा दिखाई दे थोड़ा हिस्सा दिखाई दे आप कहेंगे ये वही है, पक्का नहीं पता समझ में आज का हाथ भी है पैर भी है पीठ भी है चारों तरफ तब सिंह कर डरोगे इसमें से यहाँ पर कहते हैं अस्य अनुपस्थित भागा के सामने जो अनुपस्थित भाग है जो पिछड़ा भाग वगैरा है किसी वस्तु का उसके प्रति वो हई नहीं कहना पड़ेगा एवं नास्तिक पृष्ठ मित्र गृहता समस्या क्योंकि आपने अपना चित्त आपका चित्त ने पीठ के बाघ को ग्रहण नहीं किया इसलिए आपके दृष्टिकोण में आपका चित्त के लिए पृष्ठ नाम का वस्तु ही नहीं है क्योंकि आपने चित्त नहीं चित में जो ज्ञान पैदा तो ज्ञान के सकार से पैदा होगा और ज्ञान पृष्ठ का ना होने से वस्तु भी नहीं रहा आते हुए ही नहीं है तो उधर भी नहीं रहेगा उधर किस पर टिकेगा इसे कहते हैं निनास्तिक पृष्ठ मिति उधर यह आपत्ति होगा इसे ज्ञान के साथ साथ अर्थ का पैदा होना मानना उचित नहीं है तस्मात स्वतंत्रो अर्थ सर्व पुरुष साधारण लेकिन एक चित्ताधीन नहीं है सर्व पुरुष का साधारण होता हरेक वस्तु मान ही मानना पड़ेगा हरेक वस्तु सकल के लिए सामान्य है और वस्तु में का संबंध होने के साथ साथ उच्च वस्तु संबंधी ज्ञान में फर्क हुआ सभी में इन वस्तु तो सभी के लिए वही है कहते कि देखिए स्वतंत्र अर्थ सर्व पुरुष साधारण कई बार हमको देखने बड़ा आश्चर्य होता है जब आलू का ठेले जाता है ना तब हम देखते तो कोई कहता बड़ा बड़ा आलू चाहिए बड़ा बड़ा ही लेगा तो छोटा छोटे ही ले जाएंगे अब देखिये वस्तु वही था किसी लिए ये छोटा तो आलू ही नहीं है उनके लिए तो आलू ही नहीं हो नहीं छोटा ये क्या है बैर जैसे लगता है छोड़ो और बड़ा बड़ा ही लेंगे और वो छोटा चाहने वाला वो आलू उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है वो छोटी चीज जिसको बैर तिरस्कार कर दूसरे ने त्याग दिया और उसको आलू तो की जो है इज्जत भी देने को नहीं है तैयार तो खंडन कर दे रहा है और दूसरे के लिए वही सबसे बड़ी चीज हो गई ना उसके लिए बड़ा आलू तो पहाड़ जैसा है तो नहीं खाता उसको नहीं लेता वो अल सब्जी अपने आलू तो आलू है चाहे बड़ा है चाहे छोटा है वो ठेली वाला जाओ तो वो तो करके खरीद गया उसके सभी आलू ही है और छोटे का अलग किलो और बड़े का अलग किलो रेट तो लगाता भी नहीं है तो इसे विशेषता क्या है इसमें आपके अंधीन वस्तु के स्वरूप ज्ञान का फर्क है लेकिन वस्तु में ही फर्क नहीं कर सकते वस्तु तो सभी के लिए सर्वसाधारण इसे कहते सर्व पुरुष साधारण साधारण स्वतंत्रो स्वतंत्र से प्रवृत्त होते हैं वासना संस्कार आदि को लेकर के अपने अपने तरीके से प्रवृत्त हो गया वो भी स्वतंत्र अपने आप दोनों अलग अलग है चित्त अलग है वस्तु अलग है चित्त जन ज्ञान इसलिए चित्त के अपने वासना दिनों अगर स्वतंत्र प्रवृत्ति होता है वस्तु के प्रति वस्तु भी अपना स्वरूप को अपने आप में रखा हुआ है उस स्वरूप तो के साथ आपका कितना अंश में संबंध होगा कितना अंश में आप ग्रहण करेंगे उसमें अंतर होता है इसे वस्तु के चित्त के अधीन व्यक्ति के चित्त के अधीन वस्तु नहीं है वस्तु के अधीन चित्त भी नहीं है दोनों परस्पर स्वतंत्र इसे स्वतंत्रों अर्था स्वतंत्रिचित इसलिए कहे पीपल सी वॉट दे वॉन्ट टू सी सिद्धांत आदमी वो चीज जिसको जैसा देखना चाहता है उसको वैसा देखता है उसका असली रूप क्या है कोई नहीं जानता इसीलिए किसी भी चीज का असली स्वरूप कोई नहीं जान सकता कि हर व्यक्ति जिस किसी वस्तु को देख रहा है जान रहा है समझ रहा है वो अपनी भाषा संस्कार के अनुसार देख रहा है क्या आप विवेक और वैराग्य है? आप अपने हिसाब से संसार को देखते हैं सकलों की प्रवृत्ति में दोष देखते हैं अरे ऐसा वैसे क्यों कर रहे हैं क्या आप निवृत्ति हैं और ये प्रवृत्ति परायण वाला कहीं पागल है देखो ना सब सामर्थ्य रहता हुआ क्षमता रहता हुआ कुछ करता नहीं निवृत्ति होकर बैठा हुआ है वो चाहता नहीं वो भी आपके सकल प्रवृति जो आपकी निवृत्ति रूप प्रवृत्ति में भी दोष देखे कई लोग जब बनार छोड़ के इधर चल रहा था रामन जी के साथ हम लोग कहीं इतने जल्दी छोड़ दिया अभी आप तो बुद्धि इतनी बढ़िया है आप न्याय पढ़ना चाहिए क्यों बीच में छोड़ दे रहे हो जितना पढ़े उतने दौड़े हुआ पूरा पढ़ो जबरदस्त नहीं आय बनो ठीक है आपकी सलाह पर चिंतन किया जाएगा और क्या कहता मना करो दो तो नाराज हो जाएगा वो वह ठीक है आपकी सलाह पर ध्यान दिया जाएगा कोई कहा तारीख पट्टा विराम शास्त्र जितना बढ़िया पढ़ा रहे तेरे को, तोरे को तोरे तेरे को सा तो प्रसन्न पूरी और विमान से पढ़ ले सारे भाषाओं से पढ़ डा सब पढ़ो पट्टाभिषेक हो जाएगा ठीक है आपके भी कहना सही है विचार करेंगे और जो तेजपाल शर्मा जी व्याकरण पढ़ा तो कहते क्यूँ छोड़ के जा रहा है मां पूरा नहीं हुआ तेरा महावाशि पूरा पढ़वा नहीं अरे उनके कहने से क्या होता है इतना हो तो सब हो जाएगा तेरे लिए उनके आशीर्वाद से थोड़े हो जाए, पढ़ना चाहिए फिर भी, पढ़ो ये भी पढ़ो भी पढ़ो सब व्याकरण व्याकरण बनो ठीक है आपका विचार सुना है लिया <mocker> कोई चाहता है व्याकरण हो जाए कोई निर्णय हो जाए चाह रहा है कोई चाहता है ये मांसक हो जाए अभी अपनी वेदांति बनने के चक्कर में है किस चित्त के अनुसार नाच अपनी चित्त की स्वतंत्रता को इस्तेमाल किया गया है न अन्य चित्तों ने जैसा देखा उन्होंने अपने हिसाब से बोला लेकिन कोई समझ ही नहीं रहता असलत तो में क्या है चाहता क्या है इसके चित्त में क्या है कौन समझा ऐसे ऐसे लोग भी है जिनको हम जानते ही नहीं सकल से भी वो आ गया सामने आएंगे ना नाम तो सुना है लेकिन सकल से ही नहीं पहचानते कौन है? वो लोग बता रहे हम तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं क्या है समझते बहुत खतरनाक है वो जो कभी हमारे साथ एक दिन भी नहीं था दूसरे कई स्टेज में हमको देख लिया है और कई से कहानी सुना होगा कुछ बातें धक्का खाके यहाँ से गए हैं अभिलाषा वो लेकर आए और सफल नहीं हुए तो वो लोगों ने कुछ कहा होगा उन बातों तो के है। वैसा है ठीक नहीं है उनका भरोसा नहीं है तो हमारे सामने बात आए तो हमने कहा देखो जिस माता पिता ने शरीर को पैदा किया और बाईस साल लालन पालन की उन्होंने संस्कारें भी दी लेकिन वो खुद नहीं जान पाएगी इसके संस्कार क्या है उन्हें अपने ढंग से ढालने की पूरी कोशिश की है ना नहीं कोशिश की होगी हैं? वो चाहते थे शादी कर ले ये कर ले वो कर ले ऐसा हो जाए वैसा हो जाए क्या क्या कल्पनाएं रही होगी उनकी? वो आप यार इसके साथ गए, वो नहीं समझ पाए हैं? तो चार दिन नहीं साथ न कभी एक दिन भी साथ में नहीं रहा वो क्या जानेगा जान सकता है कोई दूसरे को नहीं। इसलिए झूठी हम समझते हैं, हम जानते हैं, हैं जानते आप क्या घमंडे अहंकार कोई किसको समझ ही नहीं सकता जान ही नहीं हर आदमी अपनी एक चला पहन रखता है संस्कार उसी से वो देखता है और वो अपने हिसाब से दुनिया को नाप लेता है शिक्षा स्वतंत्र अपने संस्कार वास्तव के दिनों कर रहा है किसी को देख रहा है किसी को देख रहा है इसलिए भगवान ने गीता में कहा ये चक्र मत पढ़ो ना अपनी संस्कार वासना के अनुसार तो नाचना ना दूसरे की संस्कार वासना से किसी वस्तु को देखना नहीं और कैसे जानना समझना है तस्मा शास्त्री शास्त्र को देखो शास्त्र क्या कहता है और तुम्हें कहाँ चलना है उसके अनुसार वो देखना ये नहीं देखना है कि कौन मेरे लिए क्या बनना हो, क्या कह रहा आप ये बनिए वो बनिए अरे तुम्हारे कहने से हम क्यों बनेंगे शास्त्र कहे कि हमको बनने के लिए महंत कहीं शास्त्र तो कहीं नहीं कहा हर आदमी को महंत मंडे से बनना चाहिए हर महात्मा को जब गद्दी संभालनी चाहिए कहा लिखा इस संयास धर्म में कहीं लिखा होता ऐसे करना तो हम जरूर करते तेरे कहने से तो हम करेंगे नहीं शास्त्र कहा है कि शास्त्र एक कहा बोले संन्यास लो विविध सन्यासी हो जाओ शास्त्रों को पढ़ लो शास्त्र पढ़े विविध सन्यासी होकर सब छोड़ छाड़ के किनारे हो जाओ एकांत में बैठो चिंतन मनन करो दी दिव्यासन करो एक कहा बोला की महंत बनो पढ़ लिखने के बाद वो कहीं की तो रिजर्वेशन हो रखा है ऑलरेडी से अब मुझे बनना गुरु जी की आज्ञा शास्त्र की आज्ञा नहीं है ना वो गुरु की आज्ञा आज्ञा ही नहीं है वो तो गलत है वो गुरु नहीं वो गरु है ये से गुरु है ये विश्वास आज्ञा देव क्या गुरु है है ये सब बाजारी गुरु लोग हैं इन गुरुओं का कोई मतलब नहीं उसको विरक्त हो जाओ उनसे भी महाराज सारे संसार से विरक्त हो गया अब हमें हाँ से भी विरक्त होना पड़ रहा है आप माफ कर दीजिएगा हमें अपने रास्ता चलने दीजिए शास्त्र ये कह रहा है और शास्त्र अनुसार मुझे ये करना पड़ेगा लग रहा है मैं वैसी से चलूंगा आप अपना संभालिए काम धाम हम चल रहे चलना ही पड़ेगा वैसे नाराजगी नहीं है ठीक है आप गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु साथम ब्रह्म श्री गुरुवे नम नमस्कार करना है चल देना है पर ब्रह्म को उस रूप में देखिए ना आप शरीर वाले का मन खोपनी खोपनी देख रहे हैं आप मन बुद्धि वाला इसीरी को गुरु मान लिये तो फंस जाओगे आपने उनमें उस तत्व को देकर प्रणाम किए होगे तो आज भी करो शास्त्र अविरुद्ध जो कोई भी बात किसी भी मुख से आता वो अप्रमाणिक चाहे कोई भी हो इसे अपनी प्रवृत्ति हम लोग बहाना बना चाहते तो अंदर अपने ही है तो गुरु जी ने कहा गुरुजी ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप जाके होटल में पकोड़ी खाइए क्यों खाते है या तो हर बात में उनसे पूछो महाराज गुरु महाराज रघु तो सिंह का जाना है तो हाँ जा बेटा तो जा नहीं दबड़े हरोई कर लोगे नहीं कर सकता तब अपने आपके रह जाए गुरु गुरु मर रहा हो या तो फट रहा है परेशान हो वो कह गुरु रोक रहा है जबरदस्ती भागोगे गुरु को चार दिन कहे टटी करना पता लग जाएगा किसी इसीलिए सब समस्या है ना अपने हिसाब से आप गुरु को लेते हो सब अपने संस्कार से ले रहे हैं और उनको बना देते हैं उनको ऊपर बली का बकरा बना दिया है इसलिए अपना विवेक का कार्य कीजिए और शास्त्र के आधार पर चलना इसलिए कहते तो यहाँ पर भी देखो यदि चित्त भी इसलिए स्वतंत्र अर्थ भी स्वतंत्र है इसे उनका संबंध होने से चित्त में ज्ञान प्रकट हुआ है अर्थ ज्ञान के साथ अर्थ नहीं हुआ तय संबंधा पुरुष से उपलब्धि भोग तभी इस पुरुष को अपने विषय का जो उपलब्धि होता है ज्ञान होता है ज्ञात होता है और उसके अनुसार वह उस विषय का उपभोग भी करता है इसी को पुरुष के साथ विषय संबंध होने के पूर्व अर्थ की अस्तित्व सिद्ध किया। कहता है लेकिन अब दूसरा पूर्व पक्ष आता है चित्त से अहंकारिक्व सर्वगतत्व सर्वदा सर्वज्ञा तो ठीक यदि ऐसा है अर्थ भी सदा है चित्त भी स्वतंत्र है दोनों अलग है एक दूसरे के आदि नहीं है संबंध होता है वासना संस्कार आदि को लेकर के अविद्या आदि को लेकर के उसे एक ज्ञान पैदा होता है इसे ज्ञान का सहबु और ज्ञान से पृथक स्वतंत्र हो गया पूर्व पक्ष दूसरा आता है ये ऐसा है तो चित्त किसका कार्य है? अहंकार का कार्य अहंकार वस्तु कैसा है व्यापक वस्तु महत्व महत्व से अहंकार पैदा हुआ अहंकार से तन मात्र अगर होता सारी चीजें हुई है तो अहंकार चित्त भी व्यापक वस्तु है अर्थ सब जगह है पहले से चित्त भी सब जगह है पहले से आते चित्तार्थ संबंध सदा होना चाहिए तो सदा ही आपको ज्ञान होते रहना चाहिए क्यों नहीं होता चित्तस्य से अहंकारिक चित्त अहंकार का कार्य होने से और वह सर्वगत होने के कारण से सर्वदा सर्वज्ञाए सभी काल में सारे वस्तुओं को आपके ज्ञान का विषय होना चाहिए था क्यों नहीं होता इतना जवाब में कहते तद उपराग अपेक्षित चित्त वस्तु ज्ञाता ज्ञात तदराग अपेक्षित अर्थोपरा अर्थ विषय विषय के साथ संबंध की अपेक्षा है चित्त का तभी वस्तु का ज्ञात और अज्ञात शुद्ध होता है वस्तु आपके लिए तब ज्ञातवा जब विषय के साथ आपके चित्त का संबंध की अपेक्षा होने से चित्त का जब संबंध हो जाता है तबित वस्तु ज्ञातवा जब चित्त का संबंध नहीं है तो वस्तु अज्ञात इसलिए कहते अयस्कांत कल्पा विषया जितने भी विषय है ना ये सब चुंबक है ये विषय जितना सदर प्रदर्शात्मिका जगत एक चुंबक है और आप लोहा जैसे आपका जो चित्र लोहे का जैसा है और एक चुंबक रूपा विषय आपके चित्र पर लोहा को हमेशा आकर्षण करते रहता अयस्कांत मणिकल्पा विषया आय धर्मगम चित्त लोहे के समान धर्म वाला यह चित्त है। हमेशा विषय की ओर भागते रहता विषय चिति इसने कहा विषय की ओर भागने की स्वभा पर ना इसे वेतन स्वयं परिनात्मक इसका स्वभाव है बार की ओर भागते ही रहने का स्वभाव जितना आप बैठ के चांगे पकड़ू इसको बिठाऊ उतनी ये ज्यादा बार बार बड़ी विलक्षण रहता है इसका ब्यास ने दोस्ता है और कोई रास्ते इसको निरोध करने का अयस्कांतमणिकल्पा विषय अय धर्म कंच चित्तम अभिसंबंधियो ये दोनों की दोनों अभिसंबद परस्पर संबंध होकर के ही एक दूसरे से अर्थ से चित्त ऊपर रक्त हो जाता है जैसे चुंबक से संबद्ध लोहा चुंबक से आकर्षण से युक्त होकर तद अनुरक्त तो संबद्धों का सदा रह जाता है उसी प्रकार चित्त भी सदा विषय के साथ संबंध होकर किसी न किसी विषय के साथ संबंध होकर बना रहता है जाग्रत स्वप्न स विषय नक्तम चित्तम स विषय ज्ञाता है जिस विषय के साथ उपरक्त कर, रह कर रहे गए उपरक्त कर रहे गए चित्त उसी को हम कहते हैं तब यह चित्त को उस विषय का ज्ञान हो गया तो अन्य तो पुनः अज्ञात और जिन विषयों के साथ स्थित का कोई संबंध नहीं हुआ है वह विषय स्थित के लिए उस समय अज्ञात वस्तु के ज्ञात और अज्ञात स्वरूप वाला होने से मालूम होता है यह चित्त परिणामी यदि अपरिणामी होता तो सर्वदा सभी को जान लेता इन परिणामी होने के नाते कभी किसी को जान रहा है कभी किसी को नहीं जान रहा है अच्छा इसमें एक सुंदर श्लोक नीचे दिया है यथो तो निर्यात विषय यहीयते हृदय तत्व मनसस्थिति कारण यथो निर्याति विषय ये तो जिस मन से विषय अलग हो जाता है यह सुनिश्चित जिसमें विलय हो जाता है उसको जानो वो हृदय है हृदय तक उसको हृदय करके समझना मन के स्थिति का कारण है जब मन हृदय में चला जाता है तो विषयों से असंबद्ध हो जाता है जब मन हृदय से बाहर आता है तो सब विषयों को ग्रहण करता है अगर का परिणाम हृदय से बाहर आना ही चित्त का चित्त का परिणाम टांग है टैंकी है टैंकी के अंदर पानी भरा पड़ा है जहां तैयारी के लिए आपने उसका मुंह द्वार को खोल देते हो तो वो बाहर निकलता है बाहर निकलना निकल विषय को जानना निर्ये, निर्गमन हो गया और फिर उसका प्रबल यही है कि वापस दरवाजा बंद कर पानी अंदर रह गया मन की स्थिति के कारण और हृदय को ही समझनी चाहिए हृदय से ही परिणाम इसी को वो लो लोग दूसरे भाषाओं में वेदांत परिभाष वृत्ति शब्द भी वृत्ति के बिना अंत करण की ग्रहण नहीं कर पाता अंत कर्ण का बहिर्वृत्ति होता है अंत वृत्ति बहिर्वृत्ति हो गया बाह्य जगत को ग्रहण करता है अंत ही उसकी वृत्तियां चलने लगती है तो स्वप्न करता है उभयाकार वृत्ति पर स्तब करता है तो विद्या के अगर दबाव रहता है निदर्भ युक्त होता है तो सुशक्ति संपन्न हो जाता है वही शब्दावली दूसरे शब्दों से कह रहे हैं वही बातों को चित्त का विषय के साथ संबंध होना बहिमुख होना निर्गमन करना हृदय से बाहर होना मन का उससे वस्तु का ज्ञान हो जाए वो भी उस वस्तु के साथ तो परिचिन्न है और उपाधि से निकलता हुआ भी परिचिन्न हो गया परिणाम होने से परिचिन्न इसलिए ये भी सिद्ध होता है ना चित्त स्वतंत्र इसलिए ज्ञान वा एक संबंध नहीं है कभी किसके साथ कभी किसके साथ कभी किसके साथ चित्त के साथ आर्थिक सहबू होता तो ये साथ पैदा हुआ साथ रहना चाहिए अन्य आने का कारण क्या होगा कारण भी दे सकते हो इसलिए मान का पढ़ चलना पड़ता है वासना अधीन संस्कार अधिन जो चित्त है अपने मरीज से कभी किसी विषय को देखता है कभी इसी विषय को देखता है बदलते रहता है तीसरे कहते हैं कि परिणाम है ये चित्र सिद्ध होता है इससे तु तदेव चित्तम और तो भी विचित्र लो... तो लोग तदेव चित्तम विषय तस् स... तदेव तो चित्तम यस तू य मत में तदेव चित्तम विषय तस्त भी वही है विषय भी वही है ऐसे मानने वाले और भी खराब नहीं है उसने तो कहा ज्ञान के साथ अर्थ उत्पन्न हो गया ज्ञान ही अर्थ ही ज्ञान हो गया वो भी गलत है ये सारे खंडन इसलिए कर रहे हैं कि स्वरूप में ले जाना है ना कैवली में कि चित्त का स्वरूप को बचाने बिना पुरुष के स्वरूप की ओर नहीं जा सकते हैं तो ये सब भ्रांति के कारण ही होते सारे विषय ही है और अलग अलग विज्ञान का रूप ले रहे हैं कोई कहता है कुछ कोई कुछ कहता है उन सबसे मन को हटा करके अपने वास्तविक विज्ञान के स्वरूप की ओर पुरुष ओर ले जाना है इसलिए अलग अलग सूत्रों से विभिन्न मतों को खंडन करते जा रहे हैं यसे तो तदेव चित्तम विष तस्वीर चित्त के नहीं है क्यों कारण क्या है सदा ज्ञाता चित्तवृत्ते तत्प्रभो पुरुष से अपरिणाम क्यूँकी पुरुष क्या है अपरिणाम इसे सिद्ध हो गया तो आगे ना, बढ़ाते बढ़ाते पुरुष को अलग कर दो चित्त विज्ञान से पुरुष अलग है बौद्ध मत कट गया के विज्ञान को ही आत्मा मानता विज्ञान को ही ब्रह्म विज्ञानी आत्मा है मानता है छन विज्ञान को उससे हटा करे नहीं नहीं उससे भिन्न पुरुष की ये परिणामी है ना ये चित्त रूपये विज्ञान है ये परिणामी होने के नाते उससे भिन्न परिणामी पुरुष को मान जाता है प्रश्न पाना ही कई बन जाते कहते हैं सदा जाता चित्तवृत किसको तत्प्रबोध है की सारी वृत्तियां और चित भी सदा ज्ञात है किसको पुरुष को ये चित का भी जो प्रभु है तत्प्रभु मने चित का भी जो स्वामी है मन का भी जो स्वामी है अंतकण का भी जो स्वामी है जिसको आप साक्षी कहते हैं दृष्टा कहते नई दृष्टो दृष्टि इत्यादि मंत्रों से कहा जाता है वो जो आप अपने दृष्टिकोण जीवात्ता ब्रह्म कहते पुरुष को अलग है उसके वो साक्षी के लिए चित्त क्या है दृश्य में है. चित्त को देख रहा है चित्त समय किसको विषय किया हुआ ये भी वो जानता है उन सबको प्रकाश दे करके उनको चित्त समझ रहा क्या मैं अपने प्रकाश से प्रकाशन करता हूँ इन बात चित्त को पता नहीं है वो तो जड़ है है ना उसको प्रकाश कोई दूसरा दे रहा है उसकी प्रकाश को लेकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम देख रहे हैं दुनिया को ऐसा नहीं समझता हो ये अनादिकल अविद्यास को संसार इसी से मिला हुआ है जितने समझ में आज हो जाए कि उसी प्रकार से अनुभव करने लग जाओ कि शब्द दूसरा है सोर्स इसका। वहां से प्रकाश लेके प्रतिफलन मात्र कर रहा इसको अनेक बार इसलिए हमने अमा हम दृष्टान दिया है समझाने के लिए दर्पण का दृष्टान दिया है समझाने के लिए केवल उस पुरुष रूपी चेतन की चेतनता प्रकाश रूपता न्यान रूपता का जो है अंश मात्र को लेकर प्रतिफलन कर जगत को देखता है विषयों को देखता है और ये झूठे अभिमान करता है मैं ही प्रकाशक हूँ वास्तव खुद वो चित्त प्रकाशी है वही करे सदा कर वृत्तियां भी सदाजा किसको तत्प्रभु हो उस चित्त का भी जो प्रभु है चित्त का भी जो स्वामी है कौन है वो पुरुष है अरे उसको कहते वो भी कभी नहीं होता कहते नहीं नहीं पुरुषित्व ये सब परिणामी है और वो अपरिणाम होने से उसके प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहे हैं उसी के ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं यदि चित्तवत प्रभु पुरुष है परिणाम यदि चित्त के समान प्रभु मने जो ये पुरुष है ये परिणाम को प्राप्त होता तथा तो तद विषया चित्त वृत्तिया शब्द आदि ज्ञात तब तो उसका चित्त का पुरुष का जो विषय होता कौन है चित्त और चित्त वृत्तियाँ वो शब्द विषयों के समान वो भी कभी ज्ञात होता कभी अज्ञात होता लेकिन ऐसा नहीं होता सदा ज्ञात तुंतु मन सी मन आपके लिए सदाज्ञात है आप सदा जानते हैं आपका अपने मन है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसा सदा तत्प्रवाह पुरुष से अपरिमित इसी से हमने अनुमान कर लिया जो प्रभु है पुरुष है वो अपरिणाम कोई न कोई नित्य वस्तु मानना पड़ेगा जिसके द्वारा इन सकल अनित्य वस्तुओं को आप अनुभव कर रहे हैं यदि अनित्य वस्तु नहीं रहे वो भी अनित्य हो जाता उसको जानने वाला कौन उसको जानने वाला कौन अगले सूत्र में अनावस्था तो दिखाएंगे इसीलिए इसलिए मानना पड़ता है अंत में पुरुष ही अपरिणामी है